जरम अंतरं कुरुते अथ तस्वतीमें उर अर का अल्प उत का अल्पमती अतर कुरुते सर्प भी भेदबुद्धिता अथ तस्वीर तो भय को ये इत्यादि इत्याद्रुतिम से ब्रह्मणी विकारदर्शीना भय प्राप्ति क्या विकार भेद जो देखते हैं उनके लिए भय प्राप्ति सूत्र में कही गई तथा तो सूत्रिया नाम अपनी भेद नाम नानुग्राह्यता आ। आक्रिय होने पर भी जो भेद भेददर्शी है उनके ऊपर अनुग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं ऐसा शो उत्तर देते हैं। अजास्तलंता जातिदोषा निकेच दोषोप्यो भविष्य अजातेशता अजन्म ब्रह्म से डरने वाले श्रद्धालु होने पर भी सोनाश चिंतन करके अजाति अजन्म ब्रह्म से डरने वाले का उपलब्धात भय करते है विरुद्ध विरुद्ध विरुद्ध निश्चय करते है उपलम्भा तो दिखता है इसलिए उत्पन्न हुआ ब्रह्म में ऐसा कार्य उत्पन्न हुआ ऐसा विरुद्ध निश्चय करते हैं क्योंकि अजमन ग्रह्म से भय करते हैं सोनाश मान करके जाति दोषो न सिंती जन्म मानने से 200 अधिक नहीं होगा जाति दोषो न सिंती जाति दोषा <coughs> जाति जन्म मानने से दोष नहीं अधिक होगा क्योंकि सन्मार्ग में विवेक मार्ग में प्रभुत बिल्कुल दोष नहीं होगा हुआ दोषो की अल्पो भविष्य जो कुछ दोष है, अज्ञान के कारण ज्ञान नहीं हुई आदि के विषय अल्प अल्पदोष भविष्य जो सन्मर्गे ग्या, सत्रीये नहीं कल्याण कृत कस्ती दुर्गति तो गिस्मृत गीता में कहा गया, कल्याण मगे है, दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है इस स्मृति से तेज आत्यंतिकनाभावी आत्यंति नरका स्त्री हुई निगमना ये नहीं होने परी तो निंदा की के भेददर्शी की निंदा अनुपत्या दोषम बिना निंदा नहीं हुई निंदा हुई तो कश्चित दोष लेस संभव होती कुछ दोष तो होगा स्वल्प दोष होगा ऐसा संक्रांत से उत्तर देते हैं सम्यक दर्शन अप्राप्ति प्रयुक्तम गर्भवासादि दोषम अभ्य नजाना सम्यक दर्शन की ज्ञान जब नहीं हुआ उसके कारण दोष जन्म को प्राप्त करेगी जो तो ज्ञान नहीं तो जन्म मरण को प्राप्त करेंगे दोषो भी अल्प भविष्य अम्बय आदर्श एम पाद त्रेय गणी योजे थी शोकों के शब्दों का अन्न दिखाते हुए प्रथम तीन पादों के अक्षर शब्दों की व्याख्या करते हुए भगवान भाषिक ये चुपलभादारा चवस्त्रो अस्तिवस्त अदयादत्मनोधमतीम इससे अजन्म ब्रह्म नहीं हो सकता है अजाति वस्तु से भय करते अव्यय वस्तु से अन्य है, अन्ति वस्तु अन्य अव्यय आत्मन वस्तुअन हे दैत वस्तु हे एक मानक अव्ययात्म से ये इतनी ग्छति विरुद्ध ग्य ज्ञा होता है विरुद्ध निश्चय करते हैं विरुद्ध द्वित को निश्चय करते सद्धानाना। अजन्म भय करने वाले जो मार्ग में प्रवृत्त होने वाले ये स्पष्ट कर दिया शब्द सन्मार्ग अवलंबी सन्मार्ग के शास्त्रीय मार्ग को आश्रय करने वाले जाति दोषा जाति जन, जन्म जन्मदोष <small> जन्म दोष का अर्थ है जन्म उपलम्ब कृत दोषा जन्म उपलम्ब होता है तो जन्म होता है द्वैत तो है ऐसे मानते है तत्कृता दोषा न सिद्ध नहीं होंगे सिद्धे न उपया दोष सिद्ध नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि विवेक मार्ग में प्रभुत है विवेक मार्ग प्रभु चतुर्थ पादस्त जाति दोषाँसीद तक अर्थ हुआ भविष्यति अल्प भविष्य की व्याख्या है यद्यपि कषि दोष सैत सोल्प्य भविष्यति से ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान तो है तब जन्म मरण प्राप्त अवश्य करेगा अल्प भविष्य दोष तो होगा कि नरक पदादिक अल्प दोष है कच्चि निंदा अनुपति सूचित यद्यपि कषि दोष ये दोष का निश्चय कैसे होता है अर्थपत्ति क्रमण से अर्थापत्ति निंदा अनुपपत्या सूचित दैतदर्शी की निंदा की गई उदर मतरण कर मृत्युमापनोति यह नानी पश्यति बहुत सूची है निंदा अनुपति दोषम बिना निंदा अनुपपत्य। निंदा अनुपत्या दोष कुछ कल्पना दोष की कल्पना होती यह अनुपति से अर्थापत् से दोष सूचित जो कोई दोष होगा अल्प होगा अल्प का नगर प्राचार अल्प है सम्यक दर्शन प्रतिपत्ति हेतु कहते सम्य दर्शन से अप्रतिपत्ति सम्यक दर्शन हेतु दर्शन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने से कुछ दोष रहेगा जन्म मरण प्राप्त करेगा यु हेतुभ्याम द्वैत से अस्तित्व हेतुभ्याम दो हेतु उपलब्धा समाचारा उपलम्भ द्वित का उपलम्ब तो समाचार है धर्म पालन किया जाता है अनुष्ठान करते तो वास्तव द्वित होगा इसे जो द्वित में अस्तित्व कहा गया उसका है समाचारान माया दूषण उपलब्धा समाचार माया से हस्ती बनाते हैं जादूगर आता है ऐसे दिखाते हैं अगर ये आएगा अथा एक दुखी साथ में आदमी रहते हैं दफ्तर में इसे ढा करके कुछ रहकर अंदर कुछ करते देखते अंदर से तो माया से हस्ती वो दिखता है और माया हाथी होने पर भी। तो है पर वो खाता है। इसे दिखाते ही जाते उपलम्बा समाचार आदि यथा माया हस्ती उचित है माया हस्ती कहा जाता है क्योंकि दिखता है और व्यवहार होता है आरोना करते है इसी प्रकार तथा उपलम्बा समाचार आदि अस्थि वस्तु से इसी प्रकार वस्तु द्वित वस्तु ऐसे कहा जाता है उपलम्ब होता है समाचार होता है किंतु माया हस्ती जैसे वास्तव नहीं होने पर भी उपलम्ब समाचार होता है इसी प्रकार द्वित वस्तु पारमार्थिक नहीं होने पर भी उपलम्ब समाचार हो सकता है तो समाचार में वर्णाश्रम वन अनुष्ठान और आचरण व्यवहार भोजन करते तृप्ति होती शीर्षानिवृत्ति होती पान जल करने पर रोग दवाई औषधन करते रोग निवृत्ति होती है ये तो आसन में समाचार होता है अब दे तो दिखता है इसलिए अस्तुस्तुस्ते जाता है व्यवहार किया जाता है, है। श्लोक व्यावृत्याम आशंका मनुद्य दूषय थी श्लोक के द्वारा जिस शंका की निवृत्ति होती पहले शंका का अनुवाद करते अनुवाद करके उसका दूषण करते है वास्तव में ननु उपलंब न न उपलम्ब द्वैतमस्तु इति उपलंब उपलब्धि समाचार व्यवहार यह तो प्रमाण दैतम वस्तुअस्त हय यह मन पर सिद्धांति का एक न्लोक व्या आशंका न सिद्धांति कहता न उपलम्ब सचारो्यभिचारा उपलम्बस व्यभिचार्य तो उपलब्ध सामचार होने से पार्थि है ऐसा नहीं क्योंकि उपलब्ध समाचार तो माया हस्त में है किन्दु उस समय पारमार्थिक नहीं व्यभिचार से असिधि में आशंक के परिहार से पूर्व से कहता है व्यभिचार से, व्यभिचार <k supplements> सिद्ध नहीं है की सिद्धि नहीं हुई ऐसा शंका करके सिद्धांति यह करता है कथम तो व्यभिचार है शंका है असिद्धि की आशंका पुष्हते कहकर सिद्धांति कहता है उपलब्ध ही माया हस्त हस्ती हस्तिनविव अत्र सामचरती बंधना आरोहनादिहस्ति संबंधी वीरधार हस्तीव च उच्य असम था तथे उपलभ्यते ही माया हस्ती माया से हाथी बना गया दिखता है हाथी सब लोग देखते हैं हाथी आया कई लोग डर कर इधर उधर भागते हैं हस्तीव माया हस्ती हस्तीव दिखता है हस्तिनमी अक्सरती हाथी के साथ जैसे व्यवहार करते हैं ऐसे प्रकार व्यवहार ही करते हैं कैसे भी क्या व्यवहार करते हैं बंधन आरोहण आदि हस्ती संबंधी भी धर्म बंधन हाथी को बांधते है उसके ऊपर बैठते आरोहण करते चढ़ते है हाथी को खिलाते हैं चलाते हैं ये जो हस्ति संबंधी धर्म है इसी प्रकार व्यवहार भी करते हैं न्याय हस्ति के साथ हस्थी थी तो उच्चते उच्चतः हस्थि से कहते असन वस्तु तो न्याया हस्ती तो सदुर नहीं है वास्तव नहीं होने पर भी ऐसे कलम बहुत दिखता भी और व्यवहार भी होता है यथा तथे तो उसी प्रकार द्वैत वस्तु उपलम्भा समाचारा गिराव चाहिए उपल्भा समाचारा द्वैतम भेद रूपम अस्थि वस्तु ऐसे दिखता है व्यवहार होता है इसलिए तो भेद कार्य जितने अस्थि है वास्तव वा, ऐसे कहा जाता है किंतु वास्तव वा ये खुद विचारी उपलम्भ समाचार इसलिए वास्तव है वा, ये प्रमाण ऐसा सिद्धा होगा ठीक है उपलब्ध सामचारो मायामय हस्ति में वस्तुत्वभावी भवत व्यभिचार दिखाते साध्य अभावती हेतु व्यविचार मायामय हस्ती में वस्तुत्व नहीं साध्य नहीं वास्तव वास्तविक वस्तुत्वभावी साध्य नहीं होने पर हेतु उपलम्ब समाचार है तथा द्वैते द्वित उपलम्ब समाचार है तो साध्य सिद्ध नहीं होगा व्यविचार द्वारा वस्तुत्व सिद्ध नहीं होगा न तो इसलिए उपलबंध समाचार दो व्यभिचारी व्यभिचार्य हेतु से व्यभिचार्य हेतु में साध्य साधकत्व नहीं है वस्तुत्व साधकत्व वस्तुत्व साध्य है उसका साधकत्व तय हो उपलम्ब समाचार हेत्व राष्ट्र में नहीं व्यभिचारी हेतु में नहीं है ऐसे उपसंहार करते भाष्य में तस्मान उपलम्ब समाचार हो द्वैतवस्तु सद्भाव हेतु भवतिका उपलम्ब समाचार ये दो हेतु सुरंत में वस्तु सद्भाव हेतु नहीं हेतु भूत्यूत प्रलाय प्रतिष्युक्तिष्यूतदर्शना भूत दर्शन पारमार्थिक वास्तव दर्शनों का आश्रय करके निमित्त को विषय को निमित्त नहीं कहा ज्ञान का निमित्त नहीं इसे पहले कहा है ज्ञान का निमित्त नहीं होता विषय विषय वास्तव है श्लोके द्वारा अभी तक उसका ही विस्तार के आगे संपत्ति भूत दर्शन उपसहती भूत यथार्थ दर्शन का उपसह करते जाला वस्ता चला अजाचलवस्तु विज्ञान शातमद जातिया भास जन्म वस्तु नहीं है जातिवत आभास जाती चलन नहीं है चला ही वस्तु नहीं है देश दस्ता दीक्षा अजाचल अज अचल वस्तु है, है। अवस्तुम वास्तव कुछ उसमें विकार नहीं है ज्ञान शांतमद्विज्ञान हे शांत है, है अद्वितीय वस्तु श्लोकाक्षरा आकांक्षा द्वारा विवरण आकांक्षा शंका करके विवरण करते श्लोक किम पुनः परमार्थ सद्वस्तु यदास्पदा जात्यादुद्ध सद है परमा सद्वस्तु क्या है क्योंकि एक परमा के बिना उसमें भ्रमण ही रहता है तो उसका अधिष्ठान कोई सत्य चाहिए सर्वत्र सत्य अधिष्ठान में भ्रम होता है यदि सारे सारे जगत सब भ्रम है द्वैत वस्तु तो परमात्मा सद वस्तु कौन है जिसमें आश्रित होकर के जाति आदि असदुद्ध जन्म चलन आदि उत्पत्ति उत्पत्ति जन्म चलन नाश द्वैत सब असदुद्धि होती है इका और जाति सद जाति अभाषते थी जातियाभाषण अजन्म ब्रह्म तो हुए जन्म जिसे भान होता है तद्यथा देवतत्व जायती ये कहा जाता है देवतत्व जायती तो उत्पत्ति तो वास्तव नहीं फिर व्यवहार होता है चलाभाषण चलमेव अभाषत चलाभाषण चलन जैसे लगता है यथा सएव देवत तो गछती थी गच्छती व्यवहार होता है वस्तुभाषण तो वस्तु हे तो द्रव्यम धर्मी तदवदस्ता सी गौर दीर्घादी देशदत्त व्यवहार होता है जायते इति हैौरम ऐसा धान होता है गौरवीर्घ्या दैवदत्त गुणवत्न द्रव्यम स्फुटी क्रिय है गौरव दीर्घ देवदत्तमी कहा गया गौरत्व देवदीर्घत्म ऐसे कथन करने का भी अभिप्रयास देवदत्तमी गुण है गुण वाला होने से देवदत्त द्रव्य है द्रव्य स्पष्ट किया जाता है वस्तुता नहीं होने पर भी द्रव्याभास है पूर्वार्धार्थ अनुवाद न अपरार्धम ये देती श्लोक के पूर्वार्ध के अर्थ का अनुवाद करके उत्तरार्ध का अन्वय अर्थ बताते हैं जायते देवदत्तो स्पंदते द्रव्य नहीं नहीं वास्तव। दीर्घ गौर भानतस्तुका विशेष प्रश्नपूर्वक जो अजन्म है अचल है अद्रव्य है वो क्या है एवं प्रकारम ये जो अजन्म अचल है अद्रव्य वस्तु क्या है उसका अवसर विज्ञान विज्ञप्ति चिद्रोपज्ञानी जातियादिहित शांत से शांत है अतएव अद्वयम कोई जन्मादि विकार नहीं तो अद्वितीय अद्वित तद शांत अद्दितीय दास्तव्य है, अद्धिये है।, अद्धिये है� ब्रह्मिद्रूपस्या आज तम उपादित उपसहति ब्रह्मचिद्रूप अजन्मा ये प्रतिपादन किया गया उसका उपसहन करते हैं जो न न पत एवं न जायते चित्तम एवं धर्म है आत्मा जीवात्मा सब अजन्मा है उपाधि को लेकर क्या उपाधि के भेद को लेकर बहुचन क्या है एवम एवं भी जानतु तो विपर्य न पतंती ऐसा जो जानते हैं किसकी उत्पत्ति नहीं है ज्ञान न ज्ञान की उत्पत्ति न आत्मा की उत्पत्ति अजन्म आत्मा ही है उसके अतिरिक्त तो किसी की उत्पत्ति तो नहीं तो मिथ्या है ऐसा जो निश्चय ज्ञान जिनको करता है विपर्य न पतंती विपरीत ज्ञान पतन नहीं नरक आदि को प्राप्त नहीं करते हैं अविद्या संसार को प्राप्त करते हैं चित्प्रतिबिबान जीवाना बिंबभूत ब्रह्म मतृत्वादिष्ट मीवतच्त प्रतिबिंब चिदाभास वाक ओ बिबभूत ब्रह्म प्रतिम्बचिदा बिंबूप्रह्म से ब्रह्म अज्विष्ट जीव मे ब्रह्म अजत्व एक धर्म अजात्मु ब्रह्मत्मिक ज्ञान से ज्ञान होने पर उसका फल है जानते तो विपरे न पतंत श्लोकाख्याणी ज्ञात व्याख्या करते भाष्य में एवं काथोक्त्य हेतु्य न जायति चित्त किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है अजन्नात्मा है सत्याधिक उत्पत्ति नहीं होगी विकल्प करके बताया मिथ्या ऐसे दिखता है तो व्यवहार होता है उत्पत्ति नहीं है उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं है न जाए तो चित्तम एवं टीका में कार्यकारण भाव से दुर्भण यथोक् है तो यथोक् हेतु है। कहा हेतु क्या पहला है कार्य कार्यकारण भाव दुर्भण तो अनुवचन नहीं निश्चय कर सकते कार्य कारण भाव का ही नहीं किसी की उत्पत्ति नहीं है सब हेतु है चित्तम चैतन्य ब्रह्मत चित्तम न जाते चित्त से चैतन्य ब्रह्म ही है <coughs> कार्यकार आपत्ति उसमें है ही नहीं एवं धर्मात्मा ने अज्म ब्रह्म विधि धर्म जो आत्मा है अजर्म है ब्रह्म ज्ञान ने प्रतिबिंबान बिंब मात्र प्रतिबिंब सर्वत्र बिंब चाह नहीं, नहीं। वो तो दर्पण के माध्यम से दिखता है बिंब ही दिखता है मुख ही दर्पण के मध्यम से दिखता है है कोई ही नहीं जीवा प्रतिबिंबकर्ता जीव भी प्रतिबिंब तुम बिंबूत ब्रह्म सरुते जीवकुशल अव्यय से बहुवचन भागुतमी आशंक अद्वय ब्रह्म आत्मा आत्मा बहुत बहुवचन के व्यवहार हुआ बहुचन धत्व अयुतम बहुचन प्रयोग अयुतम ऐसा शंकांश कहते हैं धर्म बहुवचन देह भेद अनु विधायद से उपचार तौण प्रयोग देह भेद अनु जैसे एक ही बिंब होने पर भी दर्पण अनेक होने पर प्रतिम्ब अनेक दिखते हैं जैसे एक ही अद्वैय आत्मा है देह भेद अनुविधि देहभेद अनुत्ते देहभेद के पीछे ये अलग अलग दिखता है जितने दर्पण जितने प्रतिबिंब दिखते हैं देह के भेद से आत्म अलग अलग दिखते हैं इसलिए अद्वयस्व आत्मन बहुवचनमचार गौण प्रयोग वस्तुत बहुवचन तो आरोप कर उत्तराध्योज तो न पसंद विचरे विपरीम यथोत्थम विज्ञानमशा ज्ञान जाताहित अद्वित ब्रह्म चिदृप जन्मादी अद्वे आत्मतत्व भी जानता जो अद्वितीय आत्मतत्व है इसको जानने वाले कौन जानेंगे जानते हैं त्यक्त बाह्य त्यक्ता बाह्य सणा यही बाह्य विषय अनात्म विषयक ऐसा इच्छा इसका त्याग जो इच्छा रहित होगी उत्तरेषणा विपरेषण लोकेश ऐसा रहित वासना रहित होने पर ही ज्ञान होता है न पतंती विपर्य का अभिद्या सागर अभिद्याजन विद्या रूप अंधकार अज्ञान अंधकार सागर में न पसंद टीका ब्रह्म यथो से ज्ञाने मुख्यान अधिकारिश मुख्य अधिकारी त्यक्तवाह तो उत्त तो तो ज्ञान अवसान संसार संतरा प्रमाण मैसे जिनको ज्ञान हो जाता है अद्वितीय ब्रह्म और ऐसे ज्ञान वाले ज्ञानियों को संसार संतरास नहीं होता है संसार जन्य भय नहीं होता है भय के अभाव में प्रमाण तत्र को मोह कोक एकत्वश्यता तो एकत्व तो का जो साक्षात्कार करते है आचार्य उपदेश सात उपदेश साक्षात्कार होता है तो को मोह कह शोक एक किम से आक्षेप किया है मोह शोक कहाँ है शोक मोह नहीं होता है अत्यंतिक अभाव है इत्यादि में कहा गया मंत्र उपनिषद भाग में इसलिए उपनि ब्रह्म है अजन्मा अचल है जाति बदासम दृष्टान उसको दिष्टान्त के द्वारा विस्तार कर कहते जन्माद नहीं होने पर भी जन्म जित दिखता है एक रिज वक्रादि का भाषण तथा यथा विज्ञान स्पंदित ग्रहण ग्राहका भाषण अलात है अलाते लकड़ी को जलाया गलती है लकड़ी है अग्नि आगे है तो लकड़ी को जोर से घुमाया गोल घुमाए तो गोल दिखेगा ऐसे ऐसे तो करें तो ऋज वक्र दिखेगा सीधा करें तो रिजि दिखेगा बक्र ऐसा भ्रमण विभिन्न प्रकार औला ऋजु बक्रदि का भाषण ऋजु बकर आदिवत आभाषते कोई ऐसे बक्रेखा गोलाकार कुछ ही नहीं एक बिंदु है कि नहीं कि कैसे दिखता है गोवल दिखेगा जोर से घुमाएंगे ऐसे से करें तो बक्रेस ऐसे दिखेगा आकाश में विद्युत होने पर लगता ऐसे से हो गया एक ही बिंदु ऐसे लगता है चला गया जोर से दिखता ऋजु बकरादि का भाषण ऋजु बकरा का बकरा आदिवत आभाषते अलातस्पंद विज्ञानस्पंद विज्ञान प्रकार स्पंदन ये ग्रहण ग्राहका ग्रहण ग्राहक ग्राहक ग्रहिता ग्रहण ज्ञान ज्ञान ज्ञाता ज्ञे इस दिखता है नहीं ऊपर के भी दिखता है अप्रचित तो पूर्वस्वरूप सेनाकारावभासो बवृत तद तो विज्ञान सेपंदत विज्ञान <laughs> का स्पंदन का विज्ञान में स्पंदन कैसे होगा में तो स्पंदन ठीक है विज्ञान तो अजन्मा चीज रूप ज्ञान है उसमें स्पंदन क्या है तो स्पंदन का क्या विवर्त विवर्त क्या है अप्रचित पूर्व स्वरूप से असत्य नानाकार अवभा विवर्त है अतत्व तो, तो, तो, तो अन्यथा भाव अत्विक अन्यथा भाव नहीं अन्यथा भाव वास्तव नहीं अपना स्वरूप जैसे ऐसे रहता है रहते हुए अन्य प्रकार दिखता है अन्यथा भाव वास्तव नहीं अप्रचित पूर्व पूर्वस्वरूप से पूर्वस्वरूप त्याग त्यागने हवा जैसे वैसे रहेगा रज में सर्प दिखता है सर्प है रज्जु का विवर्तन सर्प दिखते समय रजु जैसे ही वैसे ही कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं मरुमि जल दिखता है जल दिखते समय भी मरूमि सुखा जैसे वैसे ही कोई परिवर्तन नहीं पूर्व रूप के प्रचुति नहीं होने पर भी नाना काराभा विभिन्न प्रकार राज में जल भूषित्रज जलधारा दंड माला कितने सर्व कितने दिखता है ये विवर्त है यही विज्ञान का विवर्त है विज्ञान में वास्तव को कोई स्पंदन कंपन चलन जन्मादि कुछ भी नहीं किंतु अज्ञान के कारण अलग, अलग अलग प्रकार दिखता है यही विवर्त है यही स्पंदन अलग, अलग अलग प्रकार दिखता है तो ग्रहण ग्राह का वाते दिखता है श्लोक से श्लोका तात्पर्य करते भगवान बात कर यतोतम यथोत्तम परमार्थदर्शनम प्रपंच जो परमार्थ दर्शन है विद्वाद का अनुभव उसका विस्तार करते हैं कहते हैं यथाही लोग ऋजुवक्रादिक प्रकाराभाषम अलातस्पंदित उलका चलन उल्का का चलन है ऋजुवक्रदि प्रकार आभाषम वही उल्का है ऋजुवक्रादि स्पंदन होता है तथा ग्रहण ग्राह का भासन ग्रहण ज्ञान ग्राहक है विषयी विषयाभाष ज्ञान है ग्राह का विषय ग्रहण है ज्ञान तो विषय विषयाभाष विषय विषय ज्ञान ज्ञान है ग्रहण है ज्ञान ग्रह के गिता तो उसमें सामान्य रूप से ज्ञान ज्ञा ज्ञाता तीन सब है विषय विषयाभाष ज्ञान है विषयी और बाकी सब विषय ऐसा आभास होता है तृष्ट व्याचस्त यीवक्रादी का भाषम अला तस्तथ दाष्टा यजेट तथा ग्रहणग्राहका भाष्टाकमित अद्यामंत्रेण मुख्यमंत्रि स्पंदन विज्ञान सन्स्यक स्पंदन विज्ञानी कहते हैं वर्त अभीदे विना मुख्य ही स्पंदन विज्ञान में क्यों नहीं मानते हैं जैसे शब्द विज्ञान स्पंदित का विज्ञान का स्पंदन जो मुख्य अर्थ प्रतीत होता है शब्द के अर्थों को लेकर उसी को मानना चाहिए उसको छोड़ कर के ग्रत क्यों लेते हैं तज्ञान स्पंदितम विज्ञान स्पंदन ही ग्रहण ग्राह का वास होता है स्पंदितम स्पंदित अविदया स्पंदन वस्तु तो नहीं अविद्या से स्पंदित जैसे लगता है नही अचल से विज्ञान क्योंकि अचल विज्ञान है उसका स्पंदन नहीं हो सकता जैसे जैसे में जल हो नहीं सकता है दिखता है तो विवर्त है अचल विज्ञान में स्पंदन नहीं हो सकता है दिखता है तो विवर्त है वास्तव में अजाचल उत्तम अज अचल वस्तु है इसलिए स्पंदन नहीं हो सकता निरवय से विभुनो विज्ञान से वस्तु चलन विकल्प से स्पंदनम कथय ज्ञान छिद्री व्यापक वस्तुतिक चलनादिक वस्तुस्में है अव्यम में स्पंदनम इसमें वाक्योपक्रम से आनुकूल वाक्य के उपक्रम जो कहा गया इसका अनुकूल है उसका साथ ही कथ है अज अचल उत्तम कहा गया जो जन्म है अचल है अचल है उसमें कुछ भी चलन आदि स्पंदन हो नहीं सकता है दृष्टान्त न स्पष्ट विज्ञान शांत है अचल है ये कहा गया उसका स्पष्टीकरण दृष्टान्त के द्वारा अस्पंद अस्पंदमानं अस्पंदमानं अस्पंदमानं अस्पंदमानं विज्ञानं विज्ञानं विज्ञानं अस्पंदमा विज्ञानजा अनाभासम अस्पंदमानं अरातम अजम अनाभासम अलाते स्पंदन रहित है स्पंदमान अलातम कोई रिजु वक्रादी आभाष नहीं अनाभा जलती ऐसे रखा उलका अलात कहते घुमाने से अलात चक्र होता है बोल दिखता है जब स्पंदन नहीं करते है अलातम अजम अनाभास जिस प्रकार है कोई उसमें रिजु वक्रादी आभास नहीं दिखता है तिर ऐसे तेरा रखा तथा तो उसी प्रकार अजम स्पंदमान विज्ञानम अजन्मा विज्ञाने विज्ञान अस्पंदमान, स्पंदन नहीं उसमें विवर्तन नहीं अनाभा उसमें कोई आभाष ग्रहण ग्राह का आवास है, कुछ नहीं शांत है अद्वितीय ब्रह्म है उसमें हिलाने पर स्पंदन करने पर रिज बकर होता है फलामी इसी प्रकार यहाँ भी अविद्या से स्पंदन होगा विवर्त होने पर ग्रहण ग्राह का आभाष होता है जो स्पंदन नहीं विवर्तन नहीं तो ग्रहण ग्रह का भारत नहीं शांत श्लोकाक्षरा होती श्लोक की व्याख्या भाषा में अस्पंदमान का स्पंदन वर्जित तदेव अलातम वही अलात जो पहले कहा स्पंदन काल में ऋजुआ ऋजु बकर होता है अस्पंदन है तो शांत रख दिया ऋजुज आदि कारण अजाय मानम ऋजु बकरण नहीं होता है शांत रहता है अनाभाषम अजन्य था अजन अलात तो अनाभास आभाष अवरिजित ऋजिवक्रादि चक्रादि आभास रहित शांत रहता है इसी प्रकार स्पंदमान विज्ञान विज्ञान जब नहीं होता स्पंदन कैसे होता है अविद्य स्पंदमान अविद्या से स्पंदन दिखता है अज्ञान के कारण स्पंदन दिखता है अविद्यपरम अविद्या नहीं है तो स्पंदमान हो गया जब नहीं है जात्यादि आकार अनाभाष स्पंदन अविद्या से स्पंदन होने से ही उसमें आभास दिखता है ग्रह ग्राहक ग्रहण जन्म आदि जो अविद्या से स्पंदन नहीं हुआ तो जन्म आदि ज्ञान ज्ञान आदि कोई आभास नहीं होता है जन्म अचल भविष्य हो जाएगा इसे ज्ञान होने पर तथा अविद्या अविद्या तथा विद्य या अवग्रह अवग्रह नहीं तो इसलिए विद्य अर्थन किया गया इसलिए कहते अविद्यव अलात तो दृष्टान्त कथम ऋजुवक्रादिनाम असत्व इतना आशंकायाम निरूपणसहत्व रिता अलात तो दृष्टान में ऋजुवक्रादि है ही नहीं दिखता केवल ये तो इसको सिद्ध करके जैसे ल, जलती हुई लकड़ी में ऋजु ही नहीं एक बिंदु रूप अग्नि जलती है फिर ये कभी गोलाकार कभी सिद्धा कभी बकराकार आभात दिखता है ऋजु वक्रादी आभा वास्तव उसमें है ही नहीं ऐसा मान करे जैसे नहीं होने पर भी दिखता है ऐसा अद्वितीय ब्रह्म में अजन्मा अद्वितीय ब्रह्म में एक ग्राहक ग्रहण आघास वास्तव नहीं होने पर भी अविध्या के कारण दिखता है किंतु जो, जो दृष्टांत है अल्लात में ऋजी वक्रादी आघात वास्तव है ही नहीं इसको स्पष्टीकरण करते क्यों नहीं वास्तव वो दिखता तो है क्यों वास्तव नहीं ऐसा शंकाकरण को उत्तर देते निरूपण असहत आ निरूपण सदी असहत दिखता है जो तो निरूपण करने के जाते हैं तो निश्चय नहीं ये रिजु बकरा दे आवास कहाँ से आया कहा गया अलाते तो के है पहले नहीं था शांत तो था फिर ऋजु बकरा देवास आया कहाँ स्थिर कर देने पर गया कहाँ ये सब विचार करने पर निरूपण नहीं होता है इसलिए निश्चय ही अलाते स्पंदमा वै नाभाषालापंदमा वै ना नपन्दा नाला प्रवशंत निस्पन्दा प्रवेशा निस्पन्दाला स्पंदमान अलाते आभाषा अन्य तो भूवो न स्पंदन अलात में होता है उसमें ऋजु अन्य आभा अन्यूव अन्य से आ कर यहाँ हो गई अलात में स्पंदन के अभाव में वक्राध्य आभास नहीं था जो स्पंदन करते रिजु वक्राध्य है तो ऋजु वक्राध्य आवास जो अलात में दिखता है अन्यतः अन्य से आ करके यहाँ उत्पन्न हो गया अन्य से आ करके ऐसा नहीं है ऐसा दिखता नहीं अन्य कहीं से आकर के अलात में रिजु से दिखता है ऐसा नहीं रिजु बकराधी आवास कोई द्रव्य नहीं अन्य से आ जाए न तो तो निष्पन्द और वो जब निस्पंद स्पंदन रही तो अला हो गया ऋजु बकरादी आवास दिखता था उसे कहीं अन्य तो चल गई निकल निकल गई ये भी नहीं दिखता और अन्यत्र तो नहीं गए तो फिर कहा क्यों नहीं दिखता है तो अला तो प्रविष्ट होगी ये भी नहीं कि अलात में रिजिवक्रादी आवास था में प्रविष्ट होगी ये भी नहीं ना अलासम प्रविशंथ में प्रविष्ट होगी ऐसा नहीं वो वास्तव है ही नहीं अलाते प्रविष्ट होते कहाँ ऐसा नहीं दिखता है वहाँ तो कन्न हो गया वहाँ गया ऐसा कुछ नहीं केवल दिखता है ऋजिवअराधी आवास औलात में है नहीं केवल दिखता है यदि कोई वास्तव हो कहाँ से आया अथवा कहाँ गया अथवा उसमें प्रविष्ट हुआ ये सब होगा यदा यदि खलु अलाहक स्पंदमतिषे अतः स्पंदन करके रहते। तदा तस्तों अतम देश आभासावती न शक मतलब अने देश से अने से आये के ऋजुवक्रादभास उम्मते हैं अलाहत में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऋजुवक्रादभाषा दे देशमन से अनावमान ये नहीं लिखिता है ऋजुवक्रादभासा अने में आये ऐसा अनु उपलब्ध नहीं होता यथा तदेव अलातम निष्पंद मानम वही अलाते निष्पंदन का स्पंदन रहित तो हो गया स्पंदन रहित कर अन्यत्र आभासा बवंती वहां से निकल कर आभाषा अन्यत्र होते है इससे नक्तुम ऐसा भी नहीं कह सकते अनुपलम्बा के साथ वही भी अनुपलब्धि अनु योग्य अनुपलब्धि से अभाव निश्चय होता है योग्य जी कहीं चले जाते तो दिखना चाहिए आभा कहीं अन्यत्र जा रहे हैं ऐसा नहीं होता है अन्यथा कहीं आभास उत्पन्न होगी अभी ऋजु बकरादि का स्पंदन अलाते का स्पंदन करेंगे ऋजु बकरादि आभास उत्पन्न होते तो कहीं बाहर से आए ये भी यदि आता तो दिखना चाहिए अनुपलब्धि प्रमाण से इसका अभाव निशवा अन्यतः आते हैं ये नहीं यहाँ से अन्यथा चल गई वो भी नहीं न तो तस्मिने वालातेन थे और आभाषा उसमें लीन होगी अलाते में ये भी नहीं क्योंकि लीन होगा कार्य अपने कारण में कारण रूप से अवस्थान है लायकते का कारण में कार्य का लय होता है अलात यदि रुझी बक्राद्य अभास का कारण होता है तो उसमें लीन होता है तो उसका तो अलात उपादान का नहीं है इसलिए इसमें लीन नहीं होते लाय कभी होता है, <coughs> है। यदि स्पंदन निमित्म अलातुम उपादान आभाानम जो ऋजिवअरादि आभास है आभास का निमित्त कारण यदि स्पंदन होता और अलात यदि उसका उपादान कारण होता यदि अलात उसका उपादान कारण होता ऋजिवक्रादी आभास का तब अनियमित अभाव मात्राध निमित्त है स्पंदन स्पंदन का अभाव होने से निमित्त जन्य नैमित्त तो कार्य अभावित अभाव मात्रात् नैमित्त का अभाव निमित्त नहीं होने से कार्य का अभाव होता है ऐसा नहीं नैमित्त का चकर, अभाव जतना तो निमित्त है दंड चक्र होने से घटका भाव होता ऐसा नहीं होता है ऋजुवक्राद्य आकार स्पंदनाभावे अभी अलाते भवे ऋजुवक्राद्य आभाषा स्पंदन नहीं होने पर अलात में रह जाएंगे अलात में मिलीन होगी तभी होगा यदि अलात उसका उपादान काम होता किंतु अलात उत्पादन कारण नहीं है इत्य दृष्टान्त दास दृष्टान आभा मिथ्यात्मिस्टर्बे तो अलात में जो आभासी दिखते वो मिथ्या है इस कारण से किंच तस्मे अलात निवे नीति न अन्य हुआ अलात में स्पंदमान होने पर ऋजिवक्राद्य भी दिखते हैं अलात से अन्य तरह आ करके उसमें अलात में उत्पन्न होते नहीं तो अन्य से नहीं आते हैं इसलिए वास्तव बने हेतुअंत्र तो स्पष्ट न पूर्वार्घ अक्षरा जात हेतु के अक्षर की व्याख्या करते हैं पूर्वार्ध्या करते तस्वे अलाते स्पन्दमा ऋजिवक्रादी आभास अलात से अन्य से आ करके वहाँ होते हैं ऐसा नहीं।, है नहीं है आभासान देशांतराद आगमन से अनुपलम्ब हेतु कर्तव्य क्यों नहीं हेतु क्या है अनुपलम्ब है अनुपल आजिवक्रादी आभास अन्य आता है इसका आना आता है तो दिखना चाहिए दिखता नहीं अनुलम्ब अनुपल्भात उपलब्धि अभात अन्यतः आते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं अनुपलब्धि में हेतु कृत्य तृतीय पादमा अनुपलब्धि को हेतु करे अनुपलब्धि रूप प्रमाण से निश्चय होता है अनुपलभात तृतीय पाद का न कर तो वर्जित हो गया आघात का अन्यत्र चल जाते हैं वो तो भी नहीं दिखता है न निष्पन्दात अलाता अन्य निर्गता स्पंदन वरिषित तो अलात से ऋजु वक्रादी निकल कर कहें चले जाते हैं वो भी नहीं दिखता है कहीं से अलात में प्रविष्ट तो भी नहीं होते है नलात में भी प्रविशंति थे स्पंदन रहे तो अलात में आभा प्रविष्ट होते है वो भी नहीं अर्थात ऋजुबक आभास अलाक में मिथ्या है केवल दिखता है वास्तव में नहीं ये स्पष्ट है एक बिंदु लकड़ी का है और घुमाने से गोल दिखता है और सब लोग जानते हैं गोल है ही नहीं एक बिंदु स्थिर एक बिंदु घुमाने ऐसे लाइन तो बकर दिखता है तो रिज्जु दिखता है ऐसे लाइन से जाकर लाइन दिखता है तो लाइन को इस नहीं है और केवल दिखता है रिज्जु बकरादी आभा दृष्टान प्रवेश ऋजुवक्रादी आभास दृष्टान्त में अलात में अलात से निर्गमन नहीं होते हैं प्रवेश नहीं होते हैं ये इसको फिर सिद्ध करते साधय न निर्गता अलाता द्रव्यस्व्योग विज्ञापी तथे निर्गता विज्ञाने ते अलासात न निर्गता ऋजिवअराध्या अलाश से निकलगी ऐसा नहीं क्यों नहीं द्रव्य तो अभाव योग द्रव्य ही नहीं द्रव्य में गति होती रिजीव अक्राध्यावास से कोई द्रव्य नहीं कसम गति होगी विज्ञाने सिहु तथे विज्ञान आभा इसी प्रकार विज्ञान में जो ग्रहण ग्रह का आभास है वो आभावक आदि आभास है इसलिए विज्ञान से अलग गए आए ये से कुछ नहीं केवल मिथ्या दिखते के में है दृष्टांत निविष्टाभाष वाष्टांत के जन्मादि आभाषा मिथ्य वृष्टान्तला जैसे मिथ्या है दास्तांति के विज्ञान में जो ग्रहण ग्राहका जन्मादे दिखता है मिथ्ये भव मिथ्या ये विज्ञानी तथे से आभासाभे बराबर आभासे ऋजिवक्रादेशु जन्मादेश आभासु तुल्यवाद हेतु ये हेतु आभाष हेतु ऋजिवक्रादभाष में आभासम आकार में विज्ञान में आभाषते हे आभाषवेतु तुल्य होने से इति हेतु महा आभास आभास बराबर आभासवाद इतना मिथ्याम आभाषा न में दृष्टान अलाता अलातुजु वक्रादी आभास है निश्चय करना चाहिए न निर्गता अलाता अलात से निखिल गये नहीं आभाषा गृहादिव घर से जैसे कोई निकल बाहर जाता है ऐसा लाश से निकल कर बाहर गए आभाषा ऐसा नहीं को द्रव्यभाव वो द्रव्य में ही गति होती आभाष में नहीं द्रव्य क्या है द्रव्य से अभाव द्रव्यम भाव द्रव्यम तस्व सतुलवा तद अभाव द्रव्यताभाव द्रव्य अभाव द्रव्यवा द्रव्यस्वभाव योग्य क्या था द्रव्य स्वभावयुक्त वस्तुत्वभाव जिसमें द्रव्य तो नहीं ऐसे वस्तुत्व वास्तव ही नहीं जो अभिजु वक्रादी आभास अभी वास्तव वा नहीं तो गमन कहा होगा ठीक है नहीं तदेव पूर्वाध योजना न निर्गता अलाताते ऋजिवक्रादी अभाषा वस्तु न अभाव किमें प्रवेशादी अस्सी आशंक ऋजिवक्रादी अभ्यास द्रव्य नहीं है वास्तव वा नहीं वस्तु तो अभाव वास्तव कुछ नहीं होने पर भी प्रवेश निर्गमनादी क्यों संभव नहीं होगा इतंक्य वस्तुनो ही प्रवेशादी संभवते न वस्तु न जो वास्तव है उसका ही प्रवेश निर्गमन होगा अवास्तव का नहीं द्वितीय योजयन दास्तांति कम वस्तु एक तो द्रव्य हो गमन होगा और वास्तव नहीं तो गमनादि नहीं होगा विज्ञान यदि आभासा तथे स्यु विज्ञान भी जन्मादास दिखता है ऐसे ही आभासा विशेषत तुय आभासवाद आभस्त तो हित से जैसे भलात में ऋजु आभास से दिखते नहीं होने पर भी ऐसे विज्ञान एक जिसमें तो आभास से दिखता है वास्तव तो नहीं है। ओम भद्रं हैद्रेवरा शेर मे बता